लोला को पसंद है कहानियां अन्ना मैकिन लोला के डैडी उसे हर शनिवार को पुस्तकालय ले जाते हैं पुस्तकालय बहुत व्यस्त है लेकिन लोला को वहां बहुत कुछ बेहतरीन किताबें मिलती हैं। डैडी घर पर लोला को पहली कहानी पढ़ते हैं वो कहानी एक परी राजकुमारी के बारे में है अगले दिन लोला एक फैंसी ड्रेस पहनती है और साथ में एक चमकदार ताज भी वो एक सुंदर परी राजकुमारी है रविवार की रात को उसकी मां ने लोला को अगली कहानी पढ़ी वो एक अद्भुत यात्रा के बारे में थी सोमवार को लोला अपने दोस्तों को पेरिस और लागोस जैसे शहरों की शानदार यात्रा पर ले जाती है मंगलवार को लोला एक कहानी चुनती है जो दोस्तों के बारे में है पूरी दोपहर वो और बेन अपने गुड्डो गुड़ियों के साथ खेलते हैं लोला के पास कॉफी है और उसके गुड्डो गुड़ियों के पास जूस है मंगलवार की रात को माँ लोला की भयंकर बाघों के बारे में माँ लोला को भयंकर बाघों के बारे में कहानी पढ़ती है अगले दिन लोला अपनी मित्र ओरला का पूरे जंगल में पीछा करती है बुधवार की रात को लोला ओल्ड मैकडोनल्ड की कहानी पढ़ती है अगले दिन वह एक किसान बनती है लोला की गाय को कुछ चोट लगी है पर माँ उस चोट को ठीक करना जानती है गुरुवार की रात लोला और उसके पिता ने इमारत के बारे में कहानी पढ़ी अगले दिन लोला अपना घर ठीक करती है उसे अपने डैडी के हथौड़े आरी और थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ती है शुक्रवार की रात लोला के डैडी जादू के जूतों के बारे में कहानी बताते हैं अगले दिन लोला के जूते वाकई कमाल के हैं वे पुस्तकालय के पूरे रास्ते में चमकते हैं और घर पर भी जब लोला के डैडी उसे जंगल के दुष्ट राक्षस राक्षस की कहानी पढ़ते हैं तो भी उसके जूते चमकते हैं कल लोला क्या करेगी